मुक्तिदाता यीशु ग्रंथ का परिचय आप जिस पुस्तक को सुन रहे हैं मुक्तिदाता यीशु ग्रंथ वह 27 छोटी पुस्तकों का एक सुंदर संग्रह है जो मुक्तिदाता प्रभु यीशु उनके शिष्यों और उनके अद्भुत सत्संगों के विस्तार के पहले के 40 वर्षों के बारे में है मुक्तिदाता यीशु ग्रंथ को लगभग 2000 साल पहले गुरु येशु के नौ शिष्यों द्वारा मूल रूप से लोकप्रिय ग्रीक भाषा में लिखा गया था तब से लगभग सभी समुदायों के लाखों लोगों ने जो 1700 अलग अलग भाषाएं बोलते हैं इन पुस्तकों को अपनी भाषाओं में पढ़ा है और मुक्तिदाता येशु के शिष्य बन गए हैं और उनके सत्संग में हिस्सा लिया है इस ग्रंथ को पढ़ने से आप पिता परमात्मा और मुक्तिदाता यीशु के बारे में बहुत कुछ जानेंगे आप देखेंगे कि केवल एक ही परमात्मा है जो अदृश्य है और सर्वशक्तिमान है और हमारे सभी आदर सम्मान और भक्ति के पात्र हैं आप जानेंगे कि परमात्मा हमेशा से अपने अद्वितीय पुत्र मुक्तिदाता येशु के जरिए धरती पर हर समाज तक अपनी कृपा का आशीर्वाद पहुंचाना चाहते हैं और मुक्तिदाता येशु हमें परमात्मा के सत्य पर चलना सिखाएंगे और जो लोग मोक्ष चाहते हैं उन्हें मोक्ष देंगे यही शुभ संदेश है लेकिन साथ ही आप ये भी देखेंगे कि हमारे बुरे कर्म और स्वार्थ परमात्मा की कृपा के आशीर्वाद के मार्ग में बाधक हैं और इसके लिए भी परमात्मा ने हमें अपने बुरे कर्मों के खाते को मिटाने और इस संसार में रहते हुए एक नया आत्मिक जन्म प्रदान किया है यह तब होता है जब आप क्रूस पर निष्कलंक मुक्तिदाता यीशु की बहुमूल्य बलि को स्वीकार कर अपने बुरे कर्मों से पश्चाताप करते हैं और उनके नाम में समर्पण स्नान लेते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि परमात्मा की पवित्र आत्मा को हम प्राप्त करते हैं फिर आप जीवन भर उनके धर्मी भक्त बनकर रह सकते हैं उनके सत्संग में सीखते हैं और संसार के लिए एक आशीर्वाद का कारण बन सकते हैं पाठकों कृपया ये भी ध्यान दें कि हमने प्रत्येक मुक्तिदाता यीशु ग्रंथ पुस्तक के आरंभ में एक संक्षिप्त परिचय और एक प्रार्थना शामिल की है ताकि नए पाठक इसे बेहतर ढंग से समझ सकें और ग्रंथ के पीछे हमने महत्वपूर्ण शब्दों की एक सूची बनाई है जो मुक्तिदाता यीशु ग्रंथ के कई विषयों को गहराई से समझने में मदद करेगी उन्नीस सौ से कई अच्छी हिंदी बाइबलें छप रही है और हम उनके योगदान के लिए बहुत आभारी हैं हम विशेष रूप से श्री येसु दास तिवारी द्वारा अनुवादित एच आर वी उन्नीस के आभारी हैं और हमें इससे मदद मिली है लेकिन क्योंकि हमारी हिंदी भाषा निरंतर बदल रही है इसलिए हमें उम्मीद है कि इस नए मुक्तिदाता येसु ग्रंथ अनुवाद के जरिए हम आपको और अन्य आधुनिक हिंदी भाषियों को एक सटीक सरल और स्पष्ट ग्रंथ प्रदान कर पाएंगे जिससे आप आसानी से समझ सकें और दूसरों के साथ खुशी खुशी साझा भी कर सकें हमारा सुझाव है कि आप अपनी दैनिक साधना में प्रार्थना पूर्वक मुक्तिदाता ये ग्रंथ पढ़ें। यदि आप प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ते हैं तो आप इसे साढ़े आठ महीनों में पूरा पढ़ लेंगे साथ ही हम आपसे इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ पढ़ने और इसमें लिखी बातों का पालन करने का अनुरोध करते हैं अंत में आप में से जो पाठक रचनात्मक हैं, वे मुक्तिदाता यीशु ग्रंथ का उपयोग नाटक बनाने गीत लिखने और लाइव या इंटरनेट पर प्रस्तुतियां देने के लिए कर सकते हैं लेकिन हमेशा सावधान रहें कि आप इसके अर्थ को ना बदलें। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अपने जीवन में इसका पालन करेंगे तो परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा पिता परमात्मा और मुक्तिदाता प्रभु यीशु की जय